ओम। गुरूर ब्रह्मा गुरोर्ब्रह्म गुरो गुरोर्देव महेश गुरु साक्षात्म ब्रह्म तस्म श्रीगुरव तस्म नमः ओं शांति शांति शाति अभी तक भगवाष्यकार जी ने के छठवे श्लोक में संसारस्वप्नल्यो ही रागद्वेशादी सकुल स्वप्न है राग द्वेष आदि से परिपूर्ण ऐसा संसार स्वप्न तुल्य है जो अपने समय में सत्य जैसा भान होता है बोध होने के बाद वह संसार असत हो जाता है ये बता दिया आगे जो बता रहे वो सत्य कैसा भान होता है सत्य किस प्रकार हो? वो भाषता आया किससे बत, सबको बता रहे सातवें श्लोक में तावत सत्यम जगदभाति यता। यावन्ना रजत ब्रह्मा ब्रह्म तावत् त्यम जगद्भाति शुक्तिजत जैसा दो दृष्टि होती है एक तो आपात दृष्टि अर्थात स्थूल दृष्टि बाहर बाहर होने वाली और एक विचार दृष्टि होती है शास्त्रीय दृष्टि भी कहिए अथवा ज्ञान दृष्टि कहिए इसलिए कहा दृष्टिम दृष्टि जगत तो स्थूल दृष्टि से अथवा बाह्य दृष्टि से अथवा व्यवहारिक दृष्टि से रजत कल्पना का अधिष्ठान शिप को मना है कि रजत कल्पना का अधिष्ठान नहीं हो सकती मानतोलीय शिपी को अधिष्ठान करके वास्तव में शिपी अधिष्ठान नहीं हो सकती क्योंकि शिपी स्वयं कल्पित है जड़ है अधिष्ठान कैसा बनेगा अतः शुक्ति अवचिन्न जो चैतन्य है अर्थात शूक्ति जिसमें कल्पित है शूक्ति जिसमें भान हो रही है उसी का नाम है शुक्ति अवचिनिन्ह चैतन्य वही रजत कल्पना का अधिष्ठान माना जाता है अधिष्ठान की जो सत्ता ही अर्थात शुक्ति अवचिन्न चैतन्य के सत्ता ही कल्पित वस्तु में अर्थात जो आपको भान हो रहे रजत उस रजत में तादात्म्य होकर कल्पित तादात्म्य बोलते उसको तो तादात्म्य होकर भासता है इसलिए रजत सत्य जैसा होता है इसलिए सूक्त रजत आदि को सत्य मानव बैठे उस समय उस रजत को लेने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है क्योंकि उसके अंदर एक तो कामना पड़ी है संस्कार पड़ा है उसको लेकर और रजत को प्राप्त करने की मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है। और उसे लेने के लिए वह भ्रांत पुरुष रजत को सत्य मानने वाला आगे बढ़ जाता है क्योंकि रजत मुझे मिले उससे मैं धनवान हो जाऊं करके आगे बढ़ जाता है पर जब सूक्तिकाकार अंतकरण की वृत्ति होती है वहां जाने के बाद अभी तक आपके अंदर रजताकार वृत्ति बनी थी ये जो रजताकार वृत्ति बनी थी ये अविद्या वृत्ति है और उसके बाद जाने के बाद अंतकर्ण की वृत्ति बनती है अरे ये रजत तो नहीं है ये तो शुक्ति है तो अंतकर्ण की वृत्ति होती है शुक्ति का आकार शिप के समान वृत्ति बनती उस वृत्ति से शुक्तिवचिन्ह चैतन्य को आच्छादित करने वाला क्योंकि शुक्ति आवचन्ना चैतन्य में अज्ञान पढ़ाता उस अज्ञान ने उस चैतन्य को आच्छादन किया आवरण शक्ति उसको कहते आवरण शक्ति क्योंकि अज्ञान में दो शक्ति हैं, आवरण और विक्षेप तो उस आवरण शक्ति ने आच्छादन किया शुक्ति आवचन्न चैतन्य को और आपको रजाद करके दिखा दिया जिस समय में शुक्ति चैतन्य को आच्छादित करने वाले आवरण नष्ट हो जाता है क्यों अंतकरण के वृत्ति अभी शुक्ति आकार हो गया जहा सूक्ति आकार वृत्ति बन गई क्योंकि वृत्ति का काम है अज्ञान को नाश करना नष्ट हो जाता है तब शूक्तिका में कल्पित रजत शिप में कल्पित रजत और उस रजत का ज्ञान क्योंकि ज्ञान अलग है वस्तु अलग है एक साथ नष्ट हो जाता है ज्ञान भी नहीं रहेगा और रजत वस्तु भी नहीं रहेगा ये हुआ दृष्टांत उसी कोई बता रहे ताव सत्यम शूक्ति रजतम यता ये दृष्टांत हो गया सत्यम जगद भाति ठीक इसी प्रकार यह संपूर्ण जगत अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म में कल्पित है जिस प्रकार वहां शुक्तवचिन्ह चैतन्य में अथवा रज्जो अवचिन्ह चैतन्य में रजत और सर्प कल्पित है सही सचिदानंद घन ब्रह्मा में संपूर्ण जगत कल्पित है ब्रह्म संपूर्ण विश्व का अधिष्ठान है अर्थात सब जगत जो कल्पित है उस कल्पित का एक प्रकार से आश्रय है आश्रया कहने मात्र के लिए है नहीं तो भी मान लेते हैं अधिष्ठान है। अधिष्ठान ब्रह्म की सत्ता जैसा वहां शुक्त चैतन्य की सत्ता हा। रजत में सत्य रूप से प्रतीति हो रही थी वैस ही अधिष्ठान ब्रह्म की सत्ता माया के परिणाम नाम रूपात्मक जगत क्योंकि सरस्वती रहस्योपनिषद में कहा दिया है अस्थिभा प्रियम नाम रूपे थी पंचकम करके आद्य त्रय ब्रह्म रूपम, जगत रूपम, तो जगद रूप है दो है नाम और रूपात्मक जगत अर्थात माया के जो परिणाम कौन हो गया नाम रूपात्मक जगत उस जगत में तादात्म्य होकर कौन अधिष्ठान रूप ब्रह्म का सत्ता भास्ती है जिस प्रकार रज्जु अवचिन्न चैतन्य का सत्ता सर्प में दादात्म्य होकर भान होता है इसी से संसार सत्य प्रतीत होता है संसार में सत्यत्व तो नहीं अधिष्ठान का सत्ता है पर यह संसार तभी तक सत्य भाषता है जैसा जब तक वहां रज्जो चैतन्य का ज्ञान नहीं होगा आपको अथा रस्य का ज्ञान होगा तब तक वहां सर्प और सर्प का ज्ञान होते रहेगा उससे आपको भय भी होगा वैसा ही या संसार तभी तक सत्य भाषा है जब तक संपूर्ण जगत कल्पना के अधिष्ठान सारा जगत जिसमें कल्पित है ऐसा अधिष्ठान अद्वय ब्रह्म का अपरोक्ष बोध अर्थात वो अद्वितीय ब्रह्म कोई अलग नहीं अहम् अस्मि, अहम् ब्रह्मास्मि। अभी तक अपने को जीव मान के बैठे हैं, हम ब्रह्मास्मि, वो बोध नहीं हो जाता है <coughs> तो अधिष्ठान अद्वय ब्रह्म का अपरोक्ष बोध नहीं हो जाता है तब तक ये जगत सत्य रूप से प्रतीत होगा ब्रह्म ज्ञान होते ही ये जगत है उसमें सत्यत्व तो बुद्धिबाद हो जाएगी जिस प्रकार सूक्ति का ज्ञान होते हुए रजत भ्रांति संपूर्ण निवृत्त हो जाता है उसी ब्रह्मज्ञान होते ही संपूर्ण विश्व बाधित हो जाता है अतः तत्वज्ञानी की दृष्टि में वह संसार सत्य नहीं बाजता है भले ही अज्ञानी की दृष्टि में सत्य हो इसको यहां बता रहे यता यूक्तिजतम तव सत्यम जगत भाति ये ब्रह्मा ये ऊपर है, दृष्टान सर्वादिष्टान ब्रह्म जब तक नहीं जानेंगे तब तक जगत सत्या है जानने के बाद ये जगत सत्य नहीं है ओम शांति शांति शांति